शांति शांति मातृशक्ति धर्मप्रेमी सज्जनों ब्रह्मचारीगण पूरा का पूरा जीवन ऐसा लगता है संघर्षमय है बिना संघर्ष के इस दुनिया में कोई जीवित रहता हुआ दिखाई नहीं देता और जिसने भी जीवन में संघर्ष को छोड़ा है उसने अपने अस्तित्व को भी छोड़ा है बिना संघर्ष के कोई भी प्राणी अपने अस्तित्व को रख नहीं सकता हम अपने जीवन को देखें निश्चित रूप से कहीं न कहीं संघर्ष करते हुए मिलेंगे कभी किसी रोग से संघर्ष चल रहा है कभी कहीं आंतरिक विचारों से संघर्ष चल रहा है कभी कहीं विपरीत विचारधारा का व्यक्ति हमें मिल जाता है तो उससे संघर्ष चलता रहता है यदि कोई पद मिल गया है अधिकार मिल गया है तो उस अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए जीवन भर संघर्ष चलता रहता है संघर्ष संघर्ष संघर्ष यदि संघर्ष छोड़ दिया तो अस्तित्व खत्म होना है एक जगह पढ़ा कि कोई तितली अपने लार्वे से छुटना चाह रही है फड़फड़ा रही है पंख फैलाना चाहती है एक बच्चे ने देखा कि बड़े कष्ट में है और बड़े कष्ट में है तो इसको लार्वे से छुड़वा दिया जाए तिनका उठाया और उस तितली को अलग करने लग गया और जब अलग करने लगा तो थोड़ी देर बाद होता क्या है थोड़ी देर बाद यह होता है कि तितली ने जो पंख फड़फड़ाना चाह रही थी वो थोड़ी देर में पंख फड़फड़ाने बंद हुए और कुछ देर बाद तितली मर गई बच्चे के पिताजी देख रहे थे और देखने के बाद कहते क्या है कि बेटा तू क्या, क्या किया बेटा कह रहा है कि पिताजी मैं तितली की सहायता मदद करना चाह रहा था और मैंने मदद की भी लेकिन मेरी मदद काम नहीं आई ये मर गई पिता कहता है कि बेटे तेरी मदद की जरूरत नहीं थी इसको यह अपने जीवन का पहला पड़ाव पहला कदम रखना चाहती थी और पहला कदम इसको संघर्ष से गुजरना ही पड़ता है यदि ये तित संघर्ष से नहीं गुजरती तो ये जीवित नहीं रह पाती आगे तक इसका जीवन नहीं चलने वाला था और तूने इसके संघर्ष को बीच में ही रोक दिया बीच में रोक दिया तो बिना संघर्ष के इसका अस्तित्व तो था ही नहीं खत्म हो गई जो जो व्यक्ति संघर्ष छोड़ता है प्रयत्न छोड़ता है पुरुषार्थ छोड़ता है ऐसा लगता है कि आगे नहीं बढ़ पाता हम देख रहे थे कि संसार में दो प्रकार की व्यक्ति आध्यात्मिक व्यक्ति और सांसारिक व्यक्ति आध्यात्मिक व्यक्ति भी संघर्ष रत्न मिलेगा और सांसारिक व्यक्ति भी संघर्ष करता हुआ मिलता है सांसारिक व्यक्ति सांसारिक सुखों को प्राप्त करने के लिए संघर्षरत है और आध्यात्मिक व्यक्ति अपने अंदर के कुसंस्कारों को नष्ट करने के लिए संघर्षरत है संघर्ष तो दोनों को करना पड़ रहा है इस संघर्ष का परिणाम क्या होता है सांसारिक व्यक्ति किस परिणाम पर पहुंचता है और आध्यात्मिक व्यक्ति किस परिणाम पर पहुंचता है हमने देखा था मंत्र भद्रम इच्छन तिष्य स्वर दीक्षां उपनिषेदो अग्रे ततो निषेदो बलम तष्ट्रम बल ओजा तदस्म देवा उपस एक एक बात बढ़ती हुई जा रही है मंत्र में और परमात्मा ने इस अथर्ववेद के मंत्र में ऐसा लगता है पूरे सुप्त को एक ही मंत्र में समेट दिया पूरा का पूरा सुप्त देखते हैं तो केवल पूरे सुप्त में एक ही मंत्र है भद्रम इच्छंत ऋष ऋषि लोग आध्यात्मिक लोग भद्र को चाहते हैं और जब ऋषि दयानंद जी से पूछा कि भद्र है क्या चीज भद्र किसको कहते हैं ऋषि दयानंद जी ने भद्र की व्याख्या की है भद्र की व्याख्या कहा करते हैं स्वामी दयानंद जी ने जब ऋग्वेदादी भाष्य भूमि का प्रारंभ की है और प्रारंभ में ही ऋषि दयानंद जी ने विश्वानी देव दूरितानी परास्व ये मंत्र उठाया और वहां भद्र शब्द जब आता है तो भद्र की व्याख्या करते हैं ऋषि लिखते हैं कि कल्याण करम यद कल्याण करम जो कल्याणकारी जो सब दुखों से रहित है सत्य विद्या प्राप्त अभ्युदय और निश्रेय कर है। वो भद्र है अब इस भद्र में सारा सब कुछ ऋषि ने समेट दिया है और ऋषि दयानंद जी ने अपनी व्याख्या नहीं की है मार्सी पाणिनि की जो धातु भदी कल्याणे, भदी कल्याणे इत्यादि का जो है उसको लेकर के ऋषि दयानंद जी ने व्याख्या कर दी जो कुछ संसार में कल्याण कर है वो भद्र है कल्याण कर क्या क्या हो सकता है और अकल्याण कर क्या क्या हो सकता है विवेकी व्यक्ति उसको पकड़ता है किस किस चीज में किस किस स्थान पर व्यक्ति कल्याण मानता है और कहां-कहां कल्याण छोड़ देता है महर्षि व्यास ने वेदुर के मुख से कुछ बातें निकलवाई है और वह कल्याण की भी बात आई है महर्षि व्यास ने कल्याण कहा देखा वेदुर के मुख से निकलवा दिया धर्म एको परम श्रेय वह कह रहे हैं कि श्रेय अर्थात कल्याण कहां है कल्याण किसमें है छोटा सा वाक्य लिखा है चार बातें उस श्लोक में हैं उस श्लोक की प्रथम बात प्रथम खंड यह है धर्म एको परम श्रेयः अर्थात केवल और केवल धर्म में कल्याण है धर्म से इतर हटेंगे कल्याण नहीं दिखेगा तो जो भद्र है वो कल्याण है भद्र इस कल्याण के आधार पर धर्म भद्र कहलाएगा और जो सर्व दुख रहित है जिसमें लेस मात्र भी दुख नहीं है उसको कल्याण ऋषि ने खोला है अब यहां पूरा का पूरा मोक्ष सुख परमात्मा का सुख कल्याण में आ जाता है और दूसरा केवल इतने से नहीं छोड़ते मोक्ष कल्याण यहां तक सीमित कर देवे ऋषि ने सांसारिक सुख को भी भद्र में लिया है जिस व्यक्ति के पास सांसारिक सुखों की भरमार है सांसारिक सुख धर्म जिसके पास है उसके पास भी कल्याण है भद्रम इच्छंत ऋषय ऋषि लोग ऐसे कल्याण को चाहते हैं इसके अतिरिक्त कल्याण नहीं चाहते स्वर विदह तपो दीक्षा उप निषेध अग्रह वो तप और दीक्षा के नजदीक होते हैं निकट होते हैं जब व्यक्ति के अंदर अत्यंत इच्छा जागृत होती है किसी भी वस्तु की चाहे सांसारिक सुख की अत्यंत इच्छा जागृत तो होती है अथवा आध्यात्मिक सुख की परमेश्वर के सुख की अत्यंत इच्छा जागृत तो होती है वो व्यक्ति तपस्वी बनना ही पड़ेगा उस व्यक्ति को दीक्षित होना ही पड़ेगा बिना तप और दीक्षा के कोई भी व्यक्ति सुख को प्राप्त नहीं कर सकता ऋषि दयानंद जी कहते हैं ठीक है जो सुख हुआ सुख हुआ थोड़ा सा सुख जैसा सुख हो सकता है किसी व्यक्ति को लेकिन यथार्थ में यदि सुख चाहिए सुख चाहिए तो तपस्वी बनना पड़ेगा दीक्षित होना पड़ेगा इन दो के ऊपर सुख टिका हुआ है। ऋषि दयानंद जी के अंदर तड़प जगी थी इच्छा जगी थी इच्छा जगी थी कि कहीं न कहीं मोक्ष का सुख मिले परमेश्वर का सुख मिले और उस तड़प और इच्छा के वसी भूत होकर के ऋषि दयानंद जी तपस्वी होते हैं और तपस्वी कितने होते हैं उनकी हस्त लिख, लिखित जीवनी पढ़ेंगे जीवनी पढ़ेंगे तो ऋषि दयानंद जी अपने हाथों से ही लिख रहे हैं कि जिस समय अलकनंदा का स्रोत देखने की इच्छा हुई उधर का परिभ्रमण जब हो रहा था ऐसे स्थान पर पहुंचते हैं जहां सुनसान है जंगल के अतिरिक्त नहीं है रास्ते लोप हो गए हैं कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा और पार तो होना है स्वामी दयानंद जी क्या लिखते हैं कि मुझे झाड़ियों के नीचे से गुजरना पड़ा कैसी झाड़िया थी जो बेर वाली झाड़िया होती हैं जिसमें कांटे होते हैं ऋषि दयानंद जी पेट के बल रेंग रेंग करके निकलते हैं और जब निग... निकलते हैं वहां से बाहर तो स्वामी दयानंद जी लिखते हैं कि मुझे इस विजय प्राप्त करने में अपने मांस का बलिदान देना पड़ा अर्थात जब निकल रहे थे तो कांटो ने मांस को नोच डाला था लहु लोहान थे तप हो रहा है क्यों हो रहा है क्योंकि प्रबल इच्छा है कि कहीं न कहीं ईश्वर का रसा स्वादन मिल जाए और यदि प्रबल इच्छा नहीं होती तो ऋषि दयानंद जी शायद पहाड़ों के ऊपर जाते और पहाड़ों के ऊपर चले गए तो शायद ऐसा तप कर पाते कि मांस का बलिदान देना पड़े नहीं हो पाता हाँ एक व्यक्ति तप करता है तप कैसा करता है भरतहरि जी क्या लिखते हैं शांतम नक्षमया क्षमा गृहो चित सुखम त्यक्तम न संतोषत सोढ़ा दुस्सह ताप पवनम क्लेषम न तपतम तप ध्यात वितम नि प्राण न शो पदम तत्कर्म तत कृतम यदे मुनिभि तैस्तर फलतम करें कि कर्म तो दोनों कर रहे हैं एक मुनि लोग कर्म करते हैं और दूसरे सांसारिक लोग कर्म करते हैं कर्म में और तपस्या में बराबरी सी दिख रही है लेकिन जो मुनि लोग हैं जो ऋषि लोग हैं आध्यात्मिक लोग हैं जिस फल को प्राप्त होते हैं वो फल सांसारिक व्यक्ति प्राप्त नहीं कर पाता ऋषि दयानंद जी ने तपस्या की और तपस्या के फलीभूत होकर के अंत में परिणाम क्या निकलता है निश्चित रूप से ऋषि दयानंद जी अमृत को चख गए अमृत चख गए तप के बल पर दीक्षा के बल पर और जब व्यक्ति तपस्वी और दीक्षित होता है और क्या मिलता है कह रहे हैं ततो राष्ट्रम बलम ओज जातम तब राष्ट्र पैदा होता है राष्ट्र आज राष्ट्र कैसे पैदा हो गया हम कह सकते हैं कह रहे हैं कि हमारा राष्ट्र है लेकिन राष्ट्र तो पैदा होता है तपस्वी और दीक्षित व्यक्तियों से आज की स्थिति देखिए और प्राचीन स्थिति देखिए हमने उपनिषद में देखा उपनिषद में क्या देखा राजा आसोपति के वहां ऋषि लोग जा रहे हैं और ऋषि लोग जा रहे हैं कुछ सीखने के लिए राजा आसोपति मान सम्मान करता है वो घोषणा जो दिख रही है जो श्लोक देख लिया यथार्थ में उसको राष्ट्र कहते हैं कह सकते हैं लेकिन ऐसी दयनीय दशा जिस राष्ट्र में हो अभी आपने समाचार पत्र नहीं देखा जिसने भी देखा मिलान किया हुआ था कितने सारे नगर शहर हमारे सड़ियल हैं सड़ियल अजमेर में हम रहते हैं वर्तमान में जो सर्वे हुआ निरीक्षण हुआ उस निरीक्षण के अनुसार क्या पता लगा कि भारत का मैसूर जो शहर है सबसे स्वच्छ शहर है साफ सुथरा शहर है और अजमेर जी जिसमें हम रहते हैं क्रम देखा तो 140वां क्रम है 140वां क्रम है इससे नीचे नीचे भी ऐसे शहर हैं हमारे जो गंदगी से परिपूरित हैं गोरखपुर जैसा शहर गंदगी से पहले सुनते थे कि सबसे ज्यादा गंदा शहर गोरखपुर था अब का मुझे पता नहीं कभी रहा होगा तो ऐसी एक एक जगह गंदगी और एक एक जगह ये स्थूल गंदगी है और, और ज्यादा गंदगी में जाते हैं तो कितनी सारी गंदगी राष्ट्र में दिखती है मां को मां नहीं कहा बाप को बाप नहीं कहा लेकिन आसाराम को बापू कह बैठे एक नई नई विवाद में आई हुई है कौन राधे मां माने माँ को मां नहीं कहा एक उज्जड़ गणिका रूप में गणिका जैसा जीवन जिसका रहा है उसने त्रिशूल उठाया छोटा सा उसने लाल तिलक लगाया लाल वस्त्र पहने सिर के ऊपर लाल पट्टी बांधी और बन गई राधे माँ और जैसे ही राधे माँ बनी लाखों अनुयाई हो गए जिसके पास छोटा सा कहीं वो लुधियाना मैया कहा पंजाब की रहने वाली है छोटा सा मकान होता था जी फगवाड़ा छोटा सा मकान जिसके पास था आज अनेक शहरों में बड़े बड़े बंगले हैं करोड़ों अरबों की मालकिन बन गई क्या ये गंदगी नहीं है राष्ट्र में कितनी सारी गंदगी देखेंगे स्थूल गंदगी हमें दिखती है कि कचरा पड़ा हुआ है कहीं जाते हैं और कुछ गंदगी दिखती है क्या ऐसे ऐसे लोग राष्ट्र की गंदगी नहीं है आप जयपुर से अजमेर आए अजमेर आए तो पहले अनेक बार यात्रा होती रही है लेकिन अभी ध्यान गया जैसे ही जयपुर से अजमेर की तरफ चलते हैं और शहर से बाहर आते हैं शहर से बाहर आते हैं तो कुछ था ही नहीं सड़क के बीच में सड़क के बीच में आधी सड़क इधर है आधी इधर है और बीच में वो डिवाइडर बना देते हैं आजकल अच्छी खासी सड़के बनती है तो डिवाइडर भी अच्छे खासे चौड़े बनते हैं पहले कभी नहीं देखा था लेकिन अब हरी छतरी वाला एक मजार बना करके बैठा हुआ है हरी छतरी है हरा पेंट है पूरा का पूरा मजार बना दी है और एक युवक को देखा रूमाल सिर पे बांधे झाड़ू लगा रहा था देखा कि पहले कभी नहीं था आज ये कहां से आ गया क्या इसको गंदगी नहीं कहेंगे और इस प्रकार की गंदगी जहां जहां आपको दिखती हो और सबसे ज्यादा गंदगी एक वो सर्वे दिखा रहे थे पीछे पढ़ा कितना कह रहे थे कि अमेरिका में केवल इतने चर्च हैं कुछ गिनती थी गिनती भूला में इंग्लैंड में केवल इतने चर्च हैं फलाने शहर में इतने चर्चे हैं फलाने देश में इतने चर्च हैं, और जब भारत की बारी आई है भारत की बारी आई तो केवल दिल्ली शहर में 300 सौ चर्च है और पूरे देश का देखेंगे तो लाखों चर्च इस देश में हैं, जहां ईसाइयों का बाहुल्य है और जहां पूरा का पूरा ईसाई देश है वहां इतने चर्च नहीं है जितने यहाँ चर्च है मुस्लिम देशों में शायद इतनी मस्जिदें नहीं होंगी जितनी यहां मस्जिदें हैं यहां सुबह सुबह एक लाउड स्पीकर बजा करता था चार पांच साल पहले आज कितने बजते हैं तीन तो हमें पकड़ में आ रहे हैं पांच सात वो चिल्लाना शुरू हो जाता है क्या ये गंदगी नहीं है तप और दीक्षा से राष्ट्र पैदा होता है और तप और दीक्षा ही चली गई तो राष्ट्र कहां से पैदा होगा एक एक सारे के सारे गंदगी के अंदर जाते चले गए हा कैसे कैसे धूर्त पैदा हुए गुरु गुरुचेला बैठे थे गुरु गुरुचेला जब बैठे थे तो गुरु जी ने चेले से कहा कि भैया एक बोर लेकर के आ उस पे कुछ लिखेंगे बोर्ड ले आए और कुछ लिख दिया लिख करके चेले को कहा कि सड़क के बगल में लगा दे सड़क के बगल में लगा दे लिखा क्या था बोर्ड के ऊपर लिखा था ठहरो तुम्हारी जान खतरे में है और हम तुम्हारी जान को बचा सकते हैं ये लिखा था बोर्ड के ऊपर गाड़ियां आ रही हैं सड़क से बड़ी तेजी से गाड़ियां आ रही हैं और गाड़ियों गाड़ी वाले ड्राइवर बोर्ड को पढ़ते हैं ठिठकते हैं ठहरते हैं और पूरा बोर्ड पढ़ते हैं पढ़ने के बाद वो गुरु चेले को देखते हैं और गुरु चेले को देख करके गालियां देकर के चले जाते हैं यहां भी ठग रहे हो गालियां देकर के चले गए गाड़ी बड़ी तेज चली और कुछ देर बाद जैसे ही गाड़ी दौड़ाई है गाड़ी दौड़ाई तो बड़ी तेजी से ब्रेक की आवाज आती है चीं से और थोड़ी देर बाद धड़ाम से एक आवाज आती है और चिल्लाने की आवाज के साथ साथ आवाज खत्म हो जाती है दूसरी तीसरी गाड़िया आती है ऐसे ही धड़ाम से होता है चिल्लाहट की आवाज आती है चेले ने कहा कि गुरु क्यों ढोंग करते हो इस बोर्ड पे जो आपने लिख रखा है कि ठहरो तुम्हारी जान खतरे में है हम तुम्हारी जान बचा सकते हैं सीधा ये क्यों नहीं लिख देते कि आगे पुलिया टूटी पड़ी है भाई इतना लिखने से जान बच जाती तुम्हारे पास आए तब जान बचाओगे एक इतना वाक्य लिख देते कि आगे की पुलिया टूटी पड़ी हुई है मौत के ऊपर भी ये लोग पैसा कमाते है पैसा आश्चर्य की स्थिति है कितनी सारी गंदगी एक एक गंदगी को देखेंगे पता लगेगा कि दिमाग भर भर जाता है फिर वही आएगा कि स्वयं का खून जलाते हैं दूसरों का भी जला देते हैं खून जलता है और जलाते हैं अतो राष्ट्रम बलम ओजस्य बल पैदा होता है किस प्रकार का बल पैदा होता है संगठन रूपी बल पैदा हो जाता है यदि तप और दीक्षा है राजा के अंदर तप और दीक्षा है विद्वान के अंदर वो व्यक्ति संगठन को पैदा कर सकता है आज जितने भी राजा हमारे दिख रहे हैं प्राचीन काल के राजाओं को देख लीजिए युधीष्र और राम जैसे राजा थे उन राजाओं ने संगठन को पैदा किया था संगठन पैदा क्यों हो गया था तपस्वी और दीक्षित थे जब जब व्यक्ति तपस्वी और दीक्षित होगा उसका प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा और जब प्रभाव पड़ेगा तो संगठन दिखेगा संगठन का बल सबसे बड़ा बल क्या लिखा पंचतंत्र वाले ने संघेऊ संघे शक्ति कलऊ युगे अब कलयुग कहिए चाहे सतयुग कहिए ये तो उन्होंने कलव युग कह दिया है सभी कालों में संगठन की शक्ति ही बड़ी होती है संगठन का बल बड़ा होता है देवासुर संग्राम होता था देवासुर संग्राम होता था तो वो राक्षस हार क्यों जाते थे हार इसलिए जाते थे कि वो देवता लोग उन राक्षसों के संगठन में फूट डाल देते थे फूट डाल दी उनको तोड़ दिया तोड़ दिया तो संगठन नहीं रहा बल नहीं रहा बल नहीं रहा तो देवता लोग जीत गए और खुद देवता संगठित रहते थे जहाँ जहाँ संगठन का बल होगा वो तो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा वर्तमान में कितना संगठन है अलग अलग आश्रिय होगा पुष्कर में एक धर्मशाला है आदर्श जाट सभा की धर्मशाला है शिविर लगा हुआ था ये गर्मियों के महीनों में शिविर लगाते ही आर्वेद दल के अथवा दूसरे लोग भी शिविर लगाते हैं वहां शिविर लगा रखा था शिविर जिस व्यक्ति ने आयोजित कर रखा था मुझे भी बुलाया था मैं दो दिन गया दो दिन गया तो लगा कि यह मामला क्या पहले दिन तो इतना उन्होंने अपने आप को दिखाया नहीं लेकिन अंतिम दिन जो व्याख्यान दे रहा था ऐसा लग रहा था कि बच्चों के अंदर संस्कार नहीं दे रहा जय रहा जहर जहर क्या भर रहे थे कह रहे कि जाट ही सब कुछ है जाट ही जाट जाट ही जाट बम ये ब्राह्मण और बणिये हमारे शत्रु में ऐसे बच्चों के अंदर जहर डाल रहे हमारी ये कभी नहीं हुए और जहां भी ये देखे इनका तिरस्कार करो अरे इतना बड़ा गलत संस्कार डाल दिया और शिविर का नाम रख रखा था संस्कार शिविर संस्कार शिविर मेरा क्रम आया मैंने निवेदन किया कि भाइयों क्यों जहर भरते हो इनके अंदर अब यदि वो ब्राह्मण और बढ़िए भी ये कहने लग गए कि सबसे बड़ा शत्रु हमारा जाट है जाट जहां दिखे इनका तिरस्कार करो मारो पीटो अब कितने बड़े दल बन गए ये जहर क्यों खोला जा रहा है क्या संगठन दिखेगा देश में वो भी कहता है जाट भी कहता है मैं भारतीय हूँ ब्राह्मण और बनिया भी कहता है मैं भारतीय हूँ ये भारतीय रह कहाँ गए संगठन ही नहीं रहा तो राष्ट्र कहाँ होगा बल कहाँ होगा बल है संगठन में और ये संगठन दिखता है बनता है तप और दीक्षा से भद्रम ऋषयः ऋषि लोग भद्र को चाहते हैं सुख को जानने वाले होते हैं तपस्वी और दीक्षित होते हैं जहां जहां ऐसे ऋषि तपस्वी दीक्षित होंगे वहां राष्ट्र भी पैदा होता है बल पैदा होता है और कहा ओज ओज पैदा होता है ओज ओज कौन सा ओज वो जो आकर्षित कर लेवे ओज का सबसे बड़ा गुण होता है कि जहां ओज होगा वहां वहां व्यक्ति आकर्षित होता चला जाएगा खिंचता चला जाएगा ओज की पहचान है जैसे ओज कैसा होता है ओज ऐसा होता है जैसे अभी पतझड़ होती है पतझड़ के बाद जब नई नई कोपले फूटती हैं, नई नई कोपले फूटती हैं तो उन कोपलों को जब हम देखते हैं कैसी चिकनी चिकनी और सुंदर सुंदर मुलायम मुलायम होती है कुछ इस प्रकार का ओज समझिए शारीरिक ओज इस प्रकार का कह सकते हैं प्राय करके बोला कहा सुना जाता है क्या कि इसकी वाणी में ओज है इसके चेहरे के ऊपर ओज है आदि आदि बोलते हैं तो ये ओज क्या जो खींच लेवे जो आकर्षित कर दे ले कर लेवे ये ओज है और जब व्यक्ति के अंदर तप दीक्षा होती है तो ओज तो पैदा होगा ही होगा वर्तमान में ऐसा लगता है शायद इस राजा के पास ओज हो अमेरिका में जाता है तो स्टेडियम भर जाता है सुनने के लिए अरब में गए तो स्टेडियम भर गया क्षमता 32,000 की थी आ गए 50,000 से ज्यादा लोग ऐसा लगता है ओज तो है इसके पास ओज क्यों कर लेता है और कुछ तप दीक्षा इस व्यक्ति के पास होगी जहाँ जहाँ व्यक्ति के पास तप दीक्षा होगी तीन चीजें पैदा होंगी और होगा क्या कह रहे हैं कि तद अस्मयी देवा समनमंतु फिर क्या होगा ऐसे भद्र को चाहने वाला सुख को पहचानने वाला जो तप तपस्वी और दीक्षित व्यक्ति है ऐसे के लिए एक और कहा देवा तदस्मयी सम नमंतु देवता लोग विद्वान लोग ऐसे का आदर सत्कार करते हैं मान सम्मान करते हैं जो निष्कपटी निश्छल लोग हैं वो ऐसों का निश्चित रूप से सम्मान करेंगे और जब जहाँ ऐसे ऐसे व्यक्ति सम्मानित तो होते हैं प्रतिष्ठित तो होते हैं निश्चित रूप से समाज आगे बढ़ता है राष्ट्र आगे बढ़ता है अध्यात्म की उन्नति होती है भौतिक उन्नति होती है और जहाँ धूर्त लोगों का सम्मान होता है ऋषि दयानंद जी ने चौथे समोल्लास में लिखा है वो पासंडीनों विक्रमस्थान वेदाल वृत्तिकान स्थान इत्यादि श्लोक दिया है वहां कह रहे हैं कि जहां ऐसे लोगों का सम्मान होगा ऐसे लोग बढ़ेंगे और ये बढ़ेंगे तो दुख की वृद्धि और सुख की हानि होगी और जब तपस्वी और दीक्षित लोग ऋषि लोग विद्वान लोग आध्यात्मिक लोग सम्मानित होंगे वहां सुख की वृद्धि और दुख की हानि होगी इतना ही